संततमान संतमानि श्रुतिस्मृतिपुराल करूणाल नमा भगवत्द शंकरं लोकशंकरं शंकरं, शंकरं, शंकरं शंकराँ शंकराँ शंकराचार्यं केशववादराय सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरात्मे मूर्तिभागिने व्योम व्याप्तहाय दक्षिणाूर्त नमः ॐ शांति शांति शांति अथरो वेदिया प्रश्नोपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ प्रश्न सौरयायणी गार्ग्य का था चतुर्थ प्रश्न के अंदर में वो पांच प्रश्न पूछे हैं उसमें तृतीय प्रश्न चतुर्थ प्रश्न तृतीय प्रश्न कतर एष स्वप्न पश्यति इसका ये विचार चल रहा था और आगे सुषुप्ति स यदा तेजस अभिभूत होती अतः ऐसा दैव न पश्य ये सुषुप्ति विषय का प्रश्न ये भी हो गया तो कस्य सुखम भवती ये जो प्रश्न था इसका अभी विचार चल रहा है एक मंत्र उसका हुआ है आगे षष्ठ मंत्र हो गया था आगे सप्तम मंत्र के लिए कह रहे हैं टीका में अने आनंदमय कोश शब्दित अनभिव्यक्त मन आदिवासनाबद्ध अज्ञानम सुसुप्त धर्मी इति उक्त अने अर्थात तो मंत्रेण ष्ठ मंत्र में आनंदमय कोश शब्दित आनंदमय कोश उसका शब्द अर्थात इसी शब्द से कहा गया आनंदमय कोश शब्दितम ये शब्दितम में ये क्या प्रत्यय हो जाएगा हाँ इत क्या सूत्र है संजाता इति तारकादिभ्य संजाता इति है तारकादिभ्य आनंदमय कोश शब्दितम आनंदमय कोश यही इसका शब्द है अनभिव्यक्त मन आदि वासना वद्ध अज्ञानम आनंदमय कोश अज्ञानम अविद्या कारण शरीर कहा जाता है अनभिव्यक्त मन आदि वासना वाला तो अनभिव्यक्त मन और मन आदि कहने से आगे वासना इत्यादि भी ले लिया गया ये सब अनभिव्यक्त है आगे मतुप कह दिया अनभिव्यक्त मन आदि वासना वाला कौन है कहते अज्ञानम ये सुसुप्त धर्मी इति उक्तम सुसुप्त का धर्मी हो गया ये अविद्या अज्ञान पंचमा प्रश्न अच्छा ये चतुर्थ प्रश्न था कि कश्य तत्त सुखम भवती इस प्रश्न का ये उत्तर हुआ अच्छा जा। जागृत का धर्मी कौन था इंद्रिय और स्वप्न का धर्मी मन और यहाँ कह दिया गया पूर्व मंत्र में सुसुप्त का धर्मी अज्ञान अभी कह गया कहा गया अज्ञानम सुसूप्त धर्मी इतिम तो ये जो इंद्रिय है मन है अज्ञान है ये सब चित्त है मतलब चैतन्य है ना जड़ है जड़ है अतः जड़ कभी ये सब अवस्था का धर्मी हो जाएगा ये नहीं होगा ये सर्वत्र अर्थात विशिष्ट ही वो धर्मी होता है किंतु यह रहने से इंद्रिय रहने से जागृत होगा इंद्रिय नहीं रहने से जागृत नहीं होगा अन्वे व्यतिरिक करके दिखाते हैं कि इंद्रिय ही इसमें मुख्य कारण है और यह जो चैतन्य गया कहते हैं वो तो सर्वदा अधिष्ठान निर्गुण निष्क्रिय होकर करके रहेगा किन्तु तो इंद्रिय मन अज्ञान यही सब रहने से अवस्था आ जाते हैं तो यद, सत्वे, यद सत्व यद अभाव यश अभाव तो उसी को कारण मान लिया जाएगा अन्य व्यतिरिक से कार्य कारण भाव निश्चय होता है इसी प्रकार के कह दिया अज्ञान ही सुसुप्त का धर्मी तो आवश्यकता क्या था कहते हैं यह है तीनों से अतीत जो चैतन्य है उसको जान विज्ञापन करवाना तात्पर्य उसको कहते हैं पदार्थ शोधन तुम पदार्थ शोधन करने के लिए ये सब कहा गया तो जागृत अवस्था क्योंकि हमको अनुभव होता है जागृत अवस्था स्वप्नावस्था सुषुप्ति अवस्था तो यह तीनों किंतु हमारा नहीं है यह बताने के लिए ये सब अवस्था तो अन्य अन्य का है इंद्रियों का मन का अथवा अज्ञान का है ये कह कह करके कहते हैं ये जो चैतन्य है वह तीनों अवस्था से भिन्न है आगे टीका में पंचम प्रश्न से उत्तर तूरीय स्वरूप विवेक सौकर्याच्य अत्र उच्यत इत्याह पंचम प्रश्न था कस्म सर्व सम्रतिष्ठते थिता सम्रतिष्ठिता कस्म सर्वे संप्रतिष्ठिता ये पंचम प्रश्न था अर्थात तो अधिष्ठान चैतन्य का ज्ञान करवाना है आगे तीनों अवस्था का धर्मी कह दिया गया यह सब जब नहीं रहेंगे यह धर्मी जो तीनों अवस्था का जो अधिष्ठान चैतन्य रह जाएगा वो पंचम प्रश्न का विषय है पंचम प्रश्न से उत्तर तुरीय रूप विवेक सौकर्या विविच्य अत्र उच्यते सरल से ज्ञान हो जाएगा इसलिए अत्र अत्र आठ नंबर टिप्पणी सुप्त एवं सुसुप्त अवस्था में ही यह अधिष्ठान चैतन्य का विषय में कहा जाता है अत्र उच्यते इति तस्म अच्छा पृष्ठ संख्या साठ कल पाठ एक संशोधन करना था एक नंबर टिप्पणी मूल में एक नंबर टिप्पणी कहाँ था अच्छा अंतिम पंक्ति में था सर्व मनोवासना वासनोपाधि ही भाष्य में अंतिम पंक्ति में था सर्व मनोवासना उपाधि इसके लिए एक नंबर टिप्पणी में कहें सर्व मनोवासनोपाधि रीति सर्व मनोवासना मनोवासनाभिर् उपहिता अर्थात मनोवासना सब मनोवासना ये उपाधि बन गए उससे उपहित हुआ उपभि उपहित का अर्थ कहते हैं उपभृत इति यावत अर्थात धारण किया गया मन ही ये सब वासना को ये धारण करता है और इसके द्वारा उपहित हुआ जो चैतन्य तो वो अवस्था का धारण किया गया सर्व विषय वासना भी उपभृत वासना भी रूप रू रस हो जाएगा तो कल शायद आप ये बात बोल रहे थे हाँ वासना भी उपभृतवादेव सारे वासना को धारण करके होने से सर्वहसन सर्वम पश्यति सभी वासना को धारण करता ही धारण करने से तो सभी वासना से उपहित तो हो गया उपहित तो हो गया तो फिर सर्व हो गया सर्व हो करके सर्व को देखता है अर्थात तो सभी वासना से उपहित तो होकर के सभी वासना का जो कार्य है स्वप्नवृत्ति अविद्यावृत्ति उसको देखता है और एक पाँच नंबर टिप्पणी देखिए वहाँ भी थोड़ा त्रुटि है पाँच नंबर टिप्पणी टीका में अंतिम पंक्ति में पूर्वम इंद्रिय द्वारक अनुभव उक्त इति अपनुक्त क्योंकि मंत्र में आया दिशा देश दिग अंतरे प्रत्यनुभूत आगे फिर आया कि मनसा अनुभूत तो प्रत्यनुभूत अनुभूत ये दोनों में पुनरुक्ति दोष होता है इसके लिए टीकाकार कह दिया कि पूर्वम इंद्रिय द्वारक अनुभव अभी किंतु केवल मनसा इसके लिए कहते हैं टिप्पणी में वस्तुतस्तु देश दिगंतर प्रयुक्तत्व सती मन प्रयुक्तत्व प्रत्यनुभूतेर और मनोमात्र प्रयुक्तत्व चानुभूतेर भूतेर होना चाहिए इति ऐसा न भवेत उदक्षरा कल्पना इति ध्येय कहते हैं ऐसे अर्थात तो विपरीत कल्पना नहीं कर लेना चाहिए उदक्षरा अर्थात तो अक्षर को छोड़ करके कुछ अलग कल्पना कर लेना है ऐसा नहीं करना चाहिए क्या कल्पना कर लेते हैं विपरीत कहते देश दिगंतर प्रयुक्त सती मन प्रयुक्तत्व ये हो जाएगा प्रत्यनुभूत का अर्थ और देश दिगंतर नहीं रहेंगे मनो मात्र प्रयुक्त तुम ये अनुभूति का अर्थ इस प्रकार की कल्पना न करे इंद्रिय रहा तो प्रत्यनुभूत इंद्रिय नहीं रहा तो अनुभूत ये कल्पना करें अर्थात देश दिगंतर रहना नहीं रहना वो बात नहीं इंद्रिय रहना नहीं रहना ये बात है ठीक है आगे जहाँ पाठ चलता था भाष्य में एतस्मिन् काले अविद्याम कर्म कार्यकरणानि कार्यक्रे भवन्ति एतस्मिन् काले एतस्मिन् काले अभी कौन सा काल का विचर चल रहा है अविद्या अविद्याम कर्म निबंधना कार्यक्रम अविद्या काम कर्म यही सब निबंधन है कार्यकरण का निबंधन का अर्थ मूल कारण अविद्या है तो आगे काम क्यों अविद्या होने से भेद दर्शन होगा भेद दर्शन होने से कहीं सोवन बुद्धि होगा कहीं द्वेष बुद्धि होगा राग द्वेष के चलते आगे फिर कर्म प्रवृत्ति हो जाएगा यही सब मूल कारण है कार्य कार्य कार्यकरण का यही कारण हो गए तो सुषुप्त अवस्था में सब शांतानी भवनती ये सब शांत हो जाते हैं तेषु शांतु आत्मस्वरूपम अन्यथा भवति इति एव उपधिरन विभा अदय शिव शात अवस्था पृथिव्याद्यात मत्रुप्रवेशन दर्श दृष्टाजु शातेस तु शातेसु तुम कार्यक्रम शातेस आत्मस्वस्व अर्थात जो हमारा चैतन्य है वह उपाधिवीर अन्यथा विभाव्य मानम आत्मस्वरूप उपाधिग्रस्त हो जाने से मैं देवदत्त हूँ चैत्र हूँ इस प्रकार के करता है तो उपाधिवीर अन्यथा विभाव्य मानम किस अवस्था में होगा जागृत और स्वप्न ये दोनों में तो उपाधिवीर अन्यथा विभाव्य मानम आत्मस्वरूप अर्थात असंग कूटस्थ चैतन्य है किंतु उपाधि के चलते जागरण स्वप्न में अन्यथा विभाव्यमान होगा किंतु आत्मस्वरूप का वास्तवस्वरूप कहते हैं अद्वयम एकम शिव शांतम भवती अद्वयम अर्थात जिसमें कोई द्वय है ही नहीं अविद्यम द्वयो ये शिवम शिव कल्याणकर शांत शांतम अर्थात तो विक्षेप अभाव इति एतम एव अवस्थाम। यह जो एक अवस्था में यसुप्तिवस्था नएता अवस्था हां सुसुप्ति अवस्था को पृथिव्यादी अभीदुप्रवेशन दर्शय इति आह अंत होती एक अवस्थ पृथिव्यादी अभीदुप्रवेशन दर्शय दृष्ट आह ये एकताम अवस्था अर्थात ये जो शांतम शिवम ये अद्वयम ये अवस्था क्योंकि अभी अधिष्ठान का ज्ञान करवाना है अधिष्ठान अर्थात अधिष्ठान में और जागृत स्वप्न का जो सब कार्य करना वो तो नहीं रहेंगे और ये जो सुसुप्ति है वो भी नहीं है अधिष्ठान का ज्ञान कराना है एकताम एव अवस्था पृथिव्यादि अविद्यात मात्रा अनुप्रवेशन दर्शित दृष्टान्त आह पृथिव्याधि और अविद्यात मात्रा पृथ्व्याधि पृथ्वी व्याधि हो गए स्थूल अविद्यात मात्रा मात्रा तन मात्रा ये सूक्ष्म तो स्थूल सूक्ष्म सभी का अनुप्रवेश करवाएंगे कहाँ कहते हैं अधिष्ठान चैतन्य में ब्रह्मणी तो पृथिव्यादि अविद्यात मात्रा इनका ब्रह्मणी अनुप्रवेशन दर्शय दृष्टान्त महा दृष्टान्त दिखा करके अधिष्ठान का ज्ञान करवाएंगे स यथा सौम्य वयांशी वास्वृक्ष संप्रतिष्ठन्ते एवं ह वै तत्सर्व पर आत्मनि संप्रतिष्ठते स यथा स यथा जहाँ कहते हैं अर्थात यथा कह करके कोई दृष्टान्त देते हैं स अर्थात तो वही दृष्टान्त हे सौम्य संबोधन करते हैं शाखा दिभ्यो यह ऐसे बड़े महाराज जी यहाँ कहते हैं सोमाच ऐसे भी एक भारतीय है सोमाच्य ना ना वो वो लोग हैं दिभ्यो यह तो सौम्य सौम्य अर्थात पुत्र शिष्य इत्यादि को सौम्य कहते हैं तो यहाँ भी आचार्य गार्ग्य को कहते हैं यथा जैसे वयांशी वयांशी पक्षिण वासोवृक्ष वाषा यृक्षम वासो वाषवृक्ष वास के लिए जो वृक्ष होता है वो वृक्ष को समप्रतिष्ठते उसमें से प्रतिष्ठित होते हैं एवं ह वै तत्सर्व पर आत्मनि संप्रतिष्ठते इसी प्रकार की तत्सर्व सब कुछ पर आत्मनि चैतन्य में सम्रतिष्ठते सब कुछ उसी में प्रतिष्ठित होते हैं टीका टीका में पूर्वम पूर्व अन्य इत्यर्थः भाष्य में जो दिया द्वितीय पंक्ति में एक पैराग्राफ का था स्वरूप उपाधि अन्यथा था विभा इसका अर्थ टीकाकार कहते हैं अन्यथा पूर्व अन्यथा विभा पूर्वमर्थ जाग्रस्वप्न अवस्था में अन्य अन्यूपेण विभाव्यम मात्राप्रवेशन इसके लिए टीका में कहते हैं मात्रा विवेक अक्षरे अक्षरे अनुप्रवेशन इतर्थ मात्रा तन्मात्रा विवेक तो विवेक तो टीका में कहते हैं एक एक सह टिप्पणी में नव टिप्पणी दे दिए मात्रा अर्थात ये जो पृथ्वी तन्मात्रा जल तन्मात्रा ये सब एक एक अंतिम लीन हो करके ब्रह्म में अनुप्रवेश ये कहेंगे सृष्टि जैसे क्रम हुआ लय उसका विपरीत क्रम हुआ सृष्टि हुआ तस्माद वाए तस्माद आत्मन आकाश सम्भुत आकाशाद वायु जब विपरीत क्रम होगा प्रथमे है पृथ्वी तन मात्रा ज्लतन मात्रा में इस प्रकार की ज्लतन मात्रा तेजवतन मात्रा में होकर के विपरीत क्रम में सब ब्रह्म में लीन हो जाएंगे माया विशिष्ट ब्रह्म में भाष्य में स दृष्टान यहां प्रकारेण सोम्य प्रियदर्शन वैयांसिपक्षिण वाषा वृक्षों वाषवृक्ष प्रति संतिषंत गति जैसा दृष्टान्त हे सोम्य सोम्य प्रियदर्शन वयांसिव्यांशी अर्थ पक्षिण बासवृक्ष का विग्रह देती वाषाथ वृक्षमें वाषवृक्ष पृषोदरादी यथोपदीष्टि वाषाथवृक्ष वाषवृक्ष यहाँ कोई चतुर्थी तदर्थार्थ ये नहीं लग जाएगा क्योंकि प्रकृति विकृति भाव नहीं है वास्वृक्षम प्रति सम्रतिष्ठन्ते गच्छन्ति जाते हैं एवं यथा दृष्टान्तों जैसे ये पक्षी सब वृक्ष में जाते हैं विश्राम के लिए इसी प्रकार की हई तद वक्ष्यमाणम सर्वम पर आत्मनि अक्षरे सम्प्रतिष्ठन्ते भक्ष्यमाणम सर्वम आगे मंत्र में कहेंगे क्या क्या सब ये लीन हो जाते हैं उसको बताएंगे भक्ष्यमाणम सर्वम आगे मंत्र में कहते हैं किंग तत्सर्वम वो क्या है जो सब पर आत्मा में संप्रतिष्ठाते सम्यक प्रतिष्ठित हो जाते हैं इसके लिए मंत्र कहते हैं यह मंत्र में उपाधि का लय कहा जाता है आगे मंत्र में उपहित का लय कहा जाएगा यहाँ से उपाधि जो बने हैं चैतन्य के लिए पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च च आपो मात्रा च तेजस तेजो मात्रा च वायु च वायु मात्रा च आकाशच आकाशमात्रा चक्षुष द्रष्टव्यम च्रोत स्रो श्रोत्र होना चाहिए अच्छा भाषा में तो विपरीत हो गयातव्यम च्राणम च घ्रातव्यसयित्व च वाक च च च च वक्त हस्तौदातोपस्थ आनंद पायुश्च विसर्जित पाद चन्तव्यंच मन्च मंत्यंच बुद्धिश्च बोधव्य चित्त चेतव्यंच तेजस विद्योतव्य प्राणस विधारयित ये सब लीन हो जाते हैं पृथिवी च पृथ्वी कहने से स्थूल पृथ्वी को कहा पृथ्वी मात्रा क्योंकि आगे पृथ्वी मात्रा से तन मात्रा लेना है और बीच में चकार भी कहे हैं क्योंकि समानाधिकरण कुछ नहीं कर दे पाएंगे इसलिए पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च अर्थात स्थूल सूक्ष्म सब आगे आपस च आपस्थूल आपो मात्रा आपो मात्रा आपो मात्रा होना चाहिए यहाँ आपह प्रथमांत विभक्ति अलोप किया गया यह छांदस है आपो मात्रा च तेजस्थ तेजो मात्रा च मात्रा शब्द तन मात्रा लेना है और तेज कहकर स्थूल तेज लेना है वायुश्च वायु मा भाय। मात्रा च वायु स्थूल वायु वायु मात्रा तन्मात्रा आकाशच आकाशतन मात्रा च आकाश कहने से स्थूल पंचीकृत आकाशमात्रा पंचीकृत चक्षुष द्रष्टव्यम चक्षु जो इंद्रिय हो गया द्रष्टव्य विषय हो गए इसी प्रकार के स्रोत्र च्रोतव्य स्त्रोत्र इंद्रिय हो गयातव्य हो गए जो शब्द घ्राणम च घ्रातव्यम घ्राण इंद्रिय घातव्य विषय रसच रसयित रस कहने से यहाँ रस इंद्रियों को लेना है रसयितव्यम विषय हो गया त्वच स्पर्शयितव्यम चवींद्रिय और त्वक का जो विषय हो गया शीत उष्ण अनुष्णशीत वाक् वक्तव्य वाक इंद्रिय वक्तव्य जो वाणी हस्तौ च आदातव्यम च हस्त हो गया इंद्रिय आदातव्य जो विषय हान उपादान का जो विषय उपस्थ आनंद उपस्थ इंद्रिय हो गया आनंद उसका विषय हो गया पायुश्च विसर्जयितव्यम च पायु मलद्वार हो गया विसर्जयितव्य जो मल पाद च गंतव्यम च ये भी इंद्रिय और विषय मनसच मंतव्य तो यहाँ भी विषयी विषय हो गया बुद्धिश्च बौद्धव्यम च तो बुद्धि ये हो गया विषयी अर्थात निश्चय करने वाली और बौद्धव्यम बुद्धि का जो विषय है अहंकारस् अहकर्तव्यम च अहंकार ये हो गया अंतकरण का वो परिणाम हो अहंकर्तव्य अंतकरण का यह परिणाम जिसको विषय करता है विशिष्ट चैतन्य को चित्तम चेतितव्यम चित्त हो गया अंतकरण का वो धर्म विशिष्ट स्मरण करने का स्मरण करने वाला चेतव्यम जो स्मर्तव्यम स्मरण का जो विषय होता है तेजस् विद्योतव्य तेज पहले आया था तेजस्त तेजो मात्र च वो स्थूल सूक्ष्म पंचीकृत पंचीकृत कह दिया था अभी फिर तेज तेज का अथ यहाँ त्वगत तेज जो चर्म में होने वाला जो तेज और वो क्या करेगा विद्योतव्यम चर्म में होने वाला तेज चर्म को ही प्रकाश करेगा इसलिए विद्योतव्यम शब्द का अर्थ हो जाएगा चर्म और प्राण च विधा रहित प्राण प्राण कहने से सभी को धारण करने वाला सूत्र आत्मा गर्भ विधा रहीव्यम ये सब स्थूल पदार्थ इनको सब धारण करने वाला हिरण्य ये सब उस अवस्था में अर्थात उस अवस्था में अर्थात चैतन्य में ये सब अधिष्ठित होते हैं एक होते हैं और ये सब एक होते हैं अर्थात माया विशिष्ट चैतन्य में ही एक होगा लीन होगा भाष्य में पृथ्वी जो मंत्र में है पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च इसका व्याख्यान देते हैं भाष्यकर पृथ्वी च स्थला पंचगुणा पंचगुणा में क्या समाज कहेंगे पंच गुणा सा पृथ्वी स्थूला पंच गुणा तत कारण तत्कार पृथ्वी मात्रा गंध तन्मात्रा तत्कारण यहाँ क्या समझ कहेंगे कह तस् कारण तो कारण तस् अर्थात जो स्थूल पृथ्वी का जो कारण हो गया पृथ्वी मात्रा पृथ्वी तन्मात्रा स्थूल पृथ्वी का कारण इसमें तो सभी रहेंगे अर्थात बाकी चार भूत भी रहेंगे किंतु वैशिष्या तद्वाद तद्वाद ऐसे सूत्रकार कहते हैं पृथ्वी अंश आधा होने से कह दिया गया कि पृथ्वी स्थूल पृथ्वी का कारण जो पृथ्वी तन्मात्रा गंध तन्मात्रा अच्छा न्यास्रंथ युज कारण पर्याय था चकरणाथ अच्छा ठीक है तथा आपस आपो आपो अर्थात जल और आपो मात्रा यहाँ टीका में कहते हैं आपो मात्रा इत्य विभक्ति अलोप छांदस तो आपो मात्रा तो आप प्रथमांत रख दिए कहना चाहिए अमात्रा अम तो नहीं कहे ये छांदस हो गया आगे भाष्य में तेजस् तेजो मात्रा च इसी प्रकार की वायुच्छ वायु मात्रा स्थूल और सूक्ष्म आकाशच आकाश मात्रा च स्थूलानि स्थूलानी चूक्षता स्थूलानी टीकामेंगे पंचीकृता है चर्थ स्थूल सूक्ष्मूत ततच आगे टीका ततच पंचीकरण अकाश आकाशमात्रो पृथग उक्ति अपपत्ते यह जो कहा गया सब पृथ्वी पृथ्वी मात्रा आकाश आकाश मात्रा ये सब कह करके अर्थात यह श्रुति कह रही है कि पंचीकरण प्रक्रिया है पंचीकरण प्रक्रिया नहीं होगा तो स्थूल और सूक्ष्म ये दोनों भेद ऐसा नहीं हो पाएगा तो पंचीकरणम एतत् श्रुति सिद्धम इति उक्तम अन्यथा आकाश और आकाश मात्रा आकाशतन ये दोनों में पृथक उक्ति अनुपत् ये पृथक नहीं होना चाहिए अब पृथ्वी पृथ्वी मात्रा में पृथक नहीं होना चाहिए नहीं कहकर आकाश और आकाश मात्रा में पृथक नहीं होना चाहिए कहेंगे यह पृथक पृथ्वी पृथ्वी मात्रा करने से स्थूल और पृथ्वी ग्राह्य होता है इंद्रिय ग्राह्य हो जाता है और सूक्ष्म पृथ्वी नहीं होता है किंतु आकाश का जो पंचीकृत और आकाश का अपचीकृत है इसमें से कोई इंद्रिय ग्राह्य आ दोनों ही नहीं है तो वहाँ तो कहेंगे इंद्रिय है इसलिए मान सकते हैं कि दो अलग अलग पदार्थ है किंतु यहाँ तो दोनों ही इंद्रिय नहीं है दो अलग मानने का क्या तर्क है जैसे सांख्य लोग कहते हैं सांख्य लोग पंचीकरण नहीं मानते वो कहते हैं तन्मात्रा स्थूलीभूत होकर के स्थूल बन गया एक से एक बन गया पृथ्वी से पृथ्वी तन्मात्रा से पृथ्वी स्थूल बन जाएगा ऐसे सांख्य लोग कहेंगे तो कहते हैं ऐसा अगर होगा तो फिर आकाश और आकाश तन्मात्रा इसमें मानने का क्या और आवश्यक है कहेंगे आकाश तन्मात्रा ही रहे याकि स्थूल आकाश फिर और क्यों मानेंगे क्योंकि आकाश तो ऐसे ही इंद्रिय ग्राह्य नहीं हो रहा है तो इसलिए कह दिया कि पंचिकरण होता है तभी आकाश आकाश मात्रा कहने में यथार्थ है ये दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं नहीं तो इंद्रिय ग्राह्य नहीं होने से इनको दोनों को भिन्न मानने का कोई आवश्यकता ही नहीं था अनुपपत्ते रीति यद्यपि अच्छा आगे भाष्य में पूर्व पूर्वपृष्ठा में तथा च, तथा चक्षुष इंद्रि ऊपम च च चक्षु हो गया इंद्रिप हो गया द्रष्ट्य आगे च च च्रोतव्यँ चाहोता होना चाहिए मंत्र और भाष्य में विपरीत हो गया घ्राणम च घ्रातव्यम च इंद्रिय विषय रसस च रसस दोनों ब टिप्पणी रसो अत्र रसनेंद्रियम रसनेन्द्रियम प्रकरणात, क्योंकि प्रकरण ये चल रहा है प्रकरण अर्थात उसका पूर्व में च श्रोत्रम च च्रोतव्यम कह दिया गया इसलिए रस शब्द से भी इंद्रिय लेना है तोक्च स्पर्शित इंद्रिय वक्त हस्तौ च आदातर्व इंद्रिय उपस्थ आनंद इंद्रिय वायुश विसर्ज पायुश्च विसर्जित पाद चंस विषय विषयी बुद्धींद्रिया कर्मेन्द्रििया तदर्थ उत्ता बुद्धींद्रििया कर्मेन्द्रिय उनका जो विषय है ये सब कह दिया गया मनस्य पूर्वोक्तम मंतव्यम च तद मन और मंतव्य मन क्या है कहते हैं पूर्व मंत्र में यह विचार हो गया था सर मन का विषय जो मनन करता है स्मरण करता है बुद्धिस्य निश्चय आत्मिका बोधव्यम बुद्धि निश्चय निश्चय करेगी तो निश्चय में समाज कैसे कहेंगे ये निश्चय आत्मा य बुद्धे हैं सब बुद्धि निश्चय आत्मिका बोधव्यम चय जो निश्चय करता है जो विषय का अहंकार से अभिमान लक्षण अंतकरण अहंकर्तव्य तद विषय अहंकार हो गया अभिमान लक्षण अंतकरण और उसका विषय जिसको विषय करके अहं कहता है तो मैं मैं गंगा जी से जल लाया पचास लीटर कहेगा अर्थात अभी शरीर को विषय करके हम कह कर रहा है चित्त चेतनावत अंतकरण चित्त चेतव्य चित्त कह करके चेतनावत अंतक चेतनावत चेतना एक नवटिपणी दीदे स चिदाभासम यद्वा चेतना चिंतना चिंतना जो स्मरण करता है चित्त का सामान्य कार्य अथवा चेतना वद अंतकरणम कह देने से भाष्यकार कह रहे हैं कि चिदाभास विशिष्ट अंतकरण चेतितव्य उसका विषय अथवा अगर चेतना शब्द के अर्थ ले लेंगे जो विचार चल रहा है मन का जो चित्त का स्मरण हो रहा है उसी को चेतना कह देंगे आगे तेजस च और विद्वतव्यम च दिया तेजस्य तेजस्वगीगिंद्रिय व्यतिरेकेण प्रकाश विशिष्टा यात्वक याक्गीगिंद्रिव्यतिकेण तो प्रकाश विशिष्टा यात्वक तया तो याक्तया विषयो विषय विद्योत अच्छा का अर्थ तेज का अर्थ हो गया क्यागीगिंद्रीय hmm. तो व्यतिरेकेण विशिष्टा यात्वक तौग इंद्रिय का कार्य होता है स्पर्श को ग्रहण करेगा तो यह तौग इंद्रिय को छोड़ करके प्रकाश विशिष्टा या त्वक दो नंबर टिप्पणी दे प्रकाश विशिष्टा या तो गीति तो गो प्रकाश तो, तो तोग, मतलब त्वक तो में जो प्रकाश है कहते तो हैं तो तोक में प्रकाश ये तो तौग है कहते ना ना तौगिंद्रिय को छोड़ करेगा क्योंकि तोगिंद्रिय तो स्पर्श को ग्रहण करेगा तो तौग इंद्रिय को छोड़ करके और एक प्रकाश है यह प्रकाश क्या करता है तो कहते हैं प्रकाश विशिष्टा या त्वक यह प्रकाश क्या करता है अच्छा दो नंबर टिप्पणी में आगे दे दिए दे दे दे दे देखिए तया तो तेन न प्रकाश न विषय त्वगाख्यम चर्म यह क्या करेगा कहते हैं त्वक को प्रकाश कर देता है त्व में जो त्विंद्रिय है वो तो स्पर्शों को प्रकाश करता है और त्व में ये जो दूसरा प्रकाश है ये त्विंद्रिय को प्रकाश करता है तौग तो इंद्रिय को प्रकाश अर्थात फिर दिखेगा कि हाँ ये तुग तो इंद्रिय है तुगिंद्रिय तो नहीं तो को प्रकाश करेगा कहना तेनो न प्रकाशन विषय तोगाख्यम चर्म चर्म को प्रकाश करता है अर्थात ये चरम चर्म दिखता है ना प्रकाश होता है वही जिसके द्वारा ये चर्म प्रकाशित तो होता है उसको यहाँ तेज शब्द से कहा गया अर्थात अभी चर्म में एक तो है स्पर्श को प्रकाश करने वाला और वो चर्म में और एक तेज है जो कि चर्म को ही प्रकाशित करता है जो तो चर्म दृष्टिगोचर कैसे होता है इसको कहा गया प्रकाशभाष्य में प्रकाश विशिष्टता या तो तया निर्भाष्य निर्भाष्य अर्थात प्रकाश्य कौन प्रकाश्य कहते हैं विषय टिप्पणीकार कह दिया चर्म अच्छा इसको कहा गया विद्योतई तव्य ये जो चर्म हो गया ये हो गया विद्योतयी तव्य अर्थात प्रकाशय और प्रकाशक हो गया तोग में रहने वाला जो दूसरा तेज टीका में अच्छा हाँ यद्यपि मंतव्यादयो मनो आदिचतुष्टय विषया अभी द्रष्टव्यादि विषया एव आपने सब इंद्रियों और इंद्रियों का विषय कह दिया आगे फिर मन का विषय बुद्धि का विषय और चित्त का विषय अहंकार का विषय ये सब को अलग करके कह दिया ये मन का विषय जो होगा वो कभी चक्षु का श्रवण इंद्रिय का रसन इंद्रिय का विषय हुआ नहीं हुआ तो जिसका कभी इंद्रिय ग्राह्य जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं हुआ है वो अभी मन का चिंतन का विषय बन जाएगा तो पूर्व पक्ष का शंका होगा मंतव्यदयो जो मन आदि चतुष्टय का जो विषय है मन आदि चतुष्टय का जो विषय है वो होने पर भी द्रष्टव्य आदि विषय है वो वो चक्षु का विषय श्रोत्र का विषय रसना का विषय वो तो सब है तो आप अभी उसको अलौक करके कैसे कह दिए मन का विषय बुद्धि का विषय वो तो सब किसी इंद्रिय का विषय भी है तो सिद्धांत कहता है कि यद्यपि बात ऐसा है इसलिए न पृथक तथापि मंतव्यवादी रूपेण पृथकिति पृथक निर्दिष्टा इति दृष्टव्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण अभी नहीं हो रहे हैं केवल मन काम करता है कभी उनके ऊपर इसलिए उसको मंतव्य कह दिया गया ये कभी पूर्व काल में इंद्रियों का विषय बना था अभी किंतु मन का विषय है इसलिए भिन्न करके कह दिया गया प्रकाश विशिष्टा या जो कहते हैं उसका अर्थ कहते हैं तौगाश्रय चर्म तत्प्रकाश निर्भाष्यम चो तोग आश्रय चर्म अच्छा इसमें समास कैसे लेंगे चर्म चर्म चर्मण आश्रय इनकी त्व का आश्रय चर्म है ना चर्म का आश्रय तो इंद्रिय हो जाएगा चर्म तो गोलोक है तोग हो गया इंद्रिय इसलिए त्वचा आश्रयम ये चर्म और नहीं तो अगर बहु ये तो कठिन हुआ हाँ ये क्योंकि त्वगाश्रय चर्म दे दिए आश्रय शब्द कौन सा लिंग में चलेगा आश्रय में धातु क्या है सिंह सेवाया प्रत्यय क्या हो गया ए रक्ष और घए जवंता पुंगसी तो अगर ष्ठी समान करेंगे तो परव लिंगम तत्पुरुष होकर के क्या होना चाहिए तो त्गाश्रय हो होना चाहिए किंतु टीकाकार लिख दे तो आश्रय तो चर्म हो गया अन्य पदार्थ तो उसके साथ समान आधिकरण तो भ्रम क्या हो जाएगा यहाँ बहु बहुव्री होना चाहिए इसलिए टिप्पणी कर कृपा करके बता दिए तो तौग इति तो युक्तम वक्तुम यहाँ पुंगलिंग कहना चाहिए था तो नहीं तो ये सब कठिन हो जाएगा त्योगाश्रय तोाश्रय चर्म ष्टी समास तो तो प्रकाश निर्भाष्यम त्वक तो प्रकाश के द्वारा निर्भाष्य है कि जो चर्म है वो तेज के द्वारा प्रकाशित तो होता है वो कौन सा तेज कहते हैं वही जो चर्म में रहता है वही तेज <coughs> तो त्योगाश्रम चर्म तत्प्रकाश निर्भाष्यंग तद एव इत्यर्थ तोग प्रकाश के द्वारा निर्भाष्य कौन होगा कहते हैं तद एव तदेव अर्थात चर्म ही चर्म ही वो प्रकाश के द्वारा निर्भाष्य हुआ अच्छा आगे भाष्य में प्राण्च सूत्र सूत्र सूत्रात् यदाचक्ष्यते तेनाधारय संग्रथनीय हिरण्यगर्भ के द्वारा जो धारयित ये विराट पूरा जगत आगे टीका में पृथ्वी च इत्यादी धारयतव्य आत्म व्यतिर तदुपाधिभूत सर्व उत्तम आह पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च से आरंभक अंतिम कह दिया गया प्राणश विधारयित यह पूरा मंत्र में आत्म व्यति तदुपधि सर्व उत्त आत्म आत्मन व्यतिर तदुपधि आत्मनः आत्मन व्यतिर तदुपधिभूत आत्मनः उपाधि सर्व च उत्तम आत्मा का ये सब उपाधि है ये सब कह दिया गया तो सर्व ही भाष्य में सर्व ही कार्य करण जातम पाराथ्य न संहत नाम रूपात्मक सर्व ही कार्य कर्ण जात कार्य शरीर कर्ण इंद्रिय ये सब जितने हैं पाराथ्य न संहत कोई दूसरा है जिसके लिए ये सब संहत हुए मिले हुए हैं क्यों नियम है संघात परार्थत्वात हाँ ये चार नंबर टिप्पणी देखें सहतत्वात च संहतवा परा यदर एवतीमशोधन विवक्षि आह यह सब सहत है सहत ये सब सावयव है तो होने से पाराथ्यन सहतम त तो परार्थम यदर्थम चतत ये सब जिसके लिए सहत हुए हैं मिले हुए हैं ओ सर्वस्मात्मात्एव ये सब से वो भिन्न है होने से वो कौन है कोई अधिष्ठान चैतन्य इस प्रकार की तमर्थ शोधन किया जाता है अधिष्ठान का ज्ञान करवाया जाता है ये सब से भिन्न है वही वास्तव हमारा स्वरूप है हम ये सबसे अलग है कार्य करण ये सबसे अलग है आगे टीका में ऐसा ही दृष्टा इत्यादि न उपहित स्वरूपम उच्यते इतिहा यह पूर्व मंत्र में सब उपाधि कह दिया गया आत्मा का उपाधि ऐसे कह दिया गया टीका में अंतिम पंक्ति में कह दिया गया था आत्मा व्यतिरिक्तम तद उपाधिभूतम ये आत्मा का उपाधि और सब उपाधि लीन हो जाते हैं आत्मा में कह दिया गया अभी इस आगे मंत्र में कहते हैं ऐसा ही दृष्टा इत्यादि उपहित स्वरूपम उच्यते इतिहा अभी उपोहित तो का लय करेंगे उपाधि का लय कर दिए जैसे स्फटिक के पास जपा कुसुम है अभी वो लाल पुष्प के हो गया उपाधि अभी उपाधि का लय कर दिए जब उपाधि का लय हो जाएगा अर्थात वो पुष्प वहाँ नहीं रहेगा फिर स्फटिका लाल रहेगा नहीं रहेगा तो अभी कहते उपोहित तो भी लीन हो गया अर्थात तो उपहित तो का उपहितत्व नहीं, नहीं रहा नहीं रहा था शुद्ध हो गया यह आगे मंत्र में उपहित का लय कथन होगा भाष्य में अतः परम यद आत्मरूपम जल सूर्य का दिवत भोक्तृत्व कर्तृत्व इह अनुप्रविष्ट इसका कथन करेंगे अतः परम अर्थात अष्ट मंत्र के आगे यद आत्मरूपम जो आत्मा का स्वरूप है जल सूर्य का दिवत जल सूर्य का आदिवत दो नंबर टिप्पणी जल सूर्य क जले सूर्य एवं प्रतिकृतिर्जल सूर्य क प्रत्योग की सूत्र से आ जाएगा इवे जल में सूर्य जैसा कह दिए अर्थात सूर्य का प्रतिबिंब जल सूर्य का अधिपत भोक्तृत्व कर्तृत्व अनुप्रविष्ट भोक्ता कर्ता बन करके वही चैतन्य यहाँ प्रवेश किया है अच्छा ऐसा ही दृष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः स परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते ऐसा ही ऐसा जो पूर्व में कहा गया अर्थात यही जो आत्मा है वही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता ममता बोधा कर्ता विज्ञानात्मा सब एक एक उपाधि विशिष्ट होकर के ये रूप बन जाता है और पूर्व मंत्र में सारे उपाधि का लीन कर दिया गया यह हुए विज्ञानात्मा पुरुष विज्ञान स्वरूप विज्ञानमय अर्थात विज्ञान उपाधिक अभी वो सब उपाधि चले गए तब क्या होगा कहते हैं जो विज्ञानमय पुरुष था अभी वो स परे अक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठ थे अर्थात तो वह जपाकुस में चला गया तब तो स्फटिका अपना स्वरूप में आ गया जो उपहित तो था उपाधि के चलते जो उपहित तो हो गया था उपहित तो रूप क्या था कहते हैं दृष्टा स्पृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता इसे उपहित तो रूप है अभी उपाधि सब चले गए इंद्रिय चले गए विषय चले गए चले गए जब ये अपना शुद्ध स्वरूप में आ गया स परे अक्षरे आत्मनि संप्रतिष्ठते सब उपाधि चले जाने से फिर शुद्ध रूपेण प्रतिष्ठित तो हो गया भाष्य में ऐसा ही दृष्टा स्प्रष्टा श्रोता एक नंबर टिप्पणी दे दृष्टा दृष्टा में प्रत्यय क्या हो गया त्रिछने से धातु था दृश्य दृश्य के पर में त्रिछ हुआ दृश्य रिकार्को श्रीजी सृजिद झलियम अकिति ये हो गया दृष्टा ठीक है आगे हो गया स्पृष्टा ये कैसे हो जाएगा ये धातु क्या है स्पृश स्पृश धातु से त्रिष प्रत्यय हुआ यहाँ श्रीजी दृशोर झलियम अकिति नहीं होगा उसका परसूत्र है अष्टाध्याय में क्या है अनुदातस्य च ऋदुपदस् अन्यतरश्याम है हाँ अन्यतरश्याम च ऋतुपदस् अन्य तरह से हम नहीं तो श्रीजी दृश्योर अलग कहने का जरूरत नहीं था वो भी तो ऋदुपद है ना जो श्रीज है दृश्य वो दोनों भी ऋदुपद हैं एक ही सूत्र होना चाहिए एक नंबर टिप्पणी देखिए दृष्टा श्रीजी दृशोर झल्यमकती सूत्र के साथ भी दे दिए आगे स्पृष्टा अच्छा यहाँ सृष्टा हो गया उसको संशोधन करना है स्पृष्टा होना चाहिए अनुदातस्य अनुदात चुपद पूरा सूत्र भी दे दिए ठीक है आगे भाष्य में ऐसा ही दृष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोधा कर्ता विज्ञात्मा विज्ञात्मा कहते हैं विज्ञान आत्मा ये तो यहाँ टीका में उपाधिमी दृष्टिवादीक उपाधिव्यतिरिक्ते अनुपहित आत्मनि आरोपित उपाधि कृतम दृष्टित्वाधिकम ये जो दृष्टित्व ये तभी आ जाएगा जब चक्षुर्रिय आए तो इसलिए कहते हैं उपाधि कृतम उपाधिना न कृतम दृष्टित्व उपाधि व्यतिरिक्ते उपाधि से भिन्न अनुपहित आत्मनि आरोपित ये जो स्फटिक में लालिमा दिख रहा है ये लालिमा किसमें आया स्फिक में वो स्फटिक स्वच्छ न व लाल है स्वच्छ है इसी प्रकार कहते हैं उपाधि व्यतिरिक्ते अनुपहिते आत्मनि ये उपहित आरोपित हुआ है अर्थात शुद्ध में विशिष्ट आरोपित हुआ उपहित हो गया यहाँ विशिष्ट यहाँ उपहित क्योंकि विशेषण होने से विशिष्ट उपाधि होने से उपहित शुद्ध में उपहित आरोपित हुआ और शुद्ध है उसको कहते हैं अनुपहित स्फटिके लौहित्यवत स्फटिक में जैसे लौहित्यवद अस्ति अस्त यहाँ बोति जैसा होता है इति उपाधि भिन्नो अपि आत्मा दृष्टा इत्यादिना न उपाधि से भिन्न उपाधि भिन्न पंचमें है उपाधेर भिन्न अपि आत्मा वास्तविक उपाधि से भिन्न है होने पर भी उसको दृष्टा ऐसे कह दिया गया विज्ञात्मात्र दृष्टा इत्याद कर्तृवाचक त्रिचो अभा विज्ञान यज्ञ तनुते इत्यादेरभिधान पौनरुक्त्यं आशंक्य आह अच्छा विज्ञात्मा विज्ञात्मा क्योंकि द्वितीय पंक्ति मंत्र में दिया विज्ञात्मा और पहले दे दिया बोधा तभी कहते हैं विज्ञात्मा दृष्टि इत्याद कर्तृवाचक त्रिच प्रत्यय नहीं है बोधा में कर्तवाचक त्रिच प्रत्यय है, है? किंतु विज्ञान आत्मा में त्रिस नहीं है नहीं होने से कहते हैं त्रिचो है अभावत् इसलिए ये जो विज्ञान आत्मा में जो विज्ञान है वो कर्तावाचक कर नहीं होगा नहीं होने से फिर कर्णवाचक कर हो जाएगा तो कहते हैं विज्ञानम यज्ञ तनुते कर्माणि तनुते अपिच इस प्रकार की तैतरे ते मंत्र संख्या भी दे दें वहाँ विज्ञान शब्द से विज्ञानमय कोश को कहा जाता है तो विज्ञानमय कोष जो है वो कोश कर्ण है वो कर्ता में नहीं है बोधा यह करण कर्ता में आएगा क्योंकि क्योंकि प्रत्यय हुआ है किंतु जो विज्ञान विज्ञान यज्ञम तनुते कह करके वो कर्णों को ले आ गया और यहाँ पहले बोधा कह करके कर्ता को कह दिए तो फिर विज्ञान आत्मा कहने से विज्ञान शब्द से करणों को ले लेना चाहिए क्योंकि कर्ता तो एक बार कह दिए हैं इस प्रकार की शंका होने से कहते हैं विज्ञान यज्ञ तनुते इत्याद बुद्धेरभिधाने अर्थ तो बुद्धि को कहा जाएगा इति पौनरुक्त विज्ञायते आह विज्ञान विज्ञान इदम् तु बुद्धियादी इति विज्ञान यहाँ जो विज्ञान आत्मा है वहाँ विज्ञान शब्द से कर्ण को नहीं लेना है अ जहाँ कहा गया विज्ञानम यज्ञ तनुते तो वहाँ विज्ञान शब्द से कर्ण को लिया गया इदम तो यहाँ जो बीजा विज्ञान आत्मा कहा गया यहाँ तो बीजानाति बीजाती विज्ञानम कर्तृकार फिर विज्ञान में कर्ता हो अर्थ में लुट हुआ किस सूत्र से हो जाएगा कृत्य लुटो बहुलम <coughs> तदात्मा तत्स्वभाव तद विज्ञात्री स्वभाव इतर्थ विज्ञानत्मा का अर्थ हो गया विज्ञात्री स्वभाव कर्णभूतम कर्णभूतम बुद्धि आदि यहाँ नहीं लेना है ठीक है में कहते हैं कर्णभूतम विज्ञानमय इत्यादि इत्यर्थ हाँ जैसे विज्ञानमय कोष में विज्ञानमय का बात आया वो तो कर्ण है यहाँ इस प्रकार की नहीं है आज यहाँ तक रखेंगे कल और परशु परशु, परशु यह सरस्वती शयन है इसलिए अनध्याय रहेगा सरस्वती शयन अर्थात जैसे हम लोग का परम्परा है आज सायंकाल से सरस्वती शयन लिया जाएगा तो इसलिए सायंकाल जब हम मंदिर में आते हैं अथवा किंचित पूर्वम कुछ ग्रंथ सरस्वती के पास अर्पित कर देना है अर्पित कर देना है अर्थात आप इसको अपना सामर्थ्य से और भर देना है जैसे पुनः हम अध्ययन करेंगे तो हमको अधिक इसमें से स्पष्टता होगी इसलिए अपना प्रिय ग्रंथों को वहां हम लोग रख देते हैं तो जो नए लोग हैं जिनको पता नहीं उनके लिए कह दिया है दो दिन अब अब अनाध्याय रहेगा नो मित्रु स नो भगवईन्द्र बृहस्पति स नो विष्णुक्रम नमो प्रत्यक्ष ब्रह्म bahasa